वना हां भगवते श्रुति कहती है हरे हे ओम ओम ओदग्रावम च निग्रावंच ब्रह्मदेव आविब्रेघन आगास पतना निद्राग्मीमे विसूचीनां व्यवस्थाम अर्थात हे इंद्रदेव हे अग्नदेव आप ब्रह्मज्ञान की वडोत्री कीजिए आप श्रेष्ठ कर्म करने वालों का उच्च मार्ग प्रशस्त कीजिए आप हमारे सत्रों का सर्वनाश कीजिए यजमान अग्नि से श्रेष्ठ सुख पाए स्वर्गीय सुख पाए हाथ में उर्वा शोभित हो देवताओं के साथ दिव्य लोक में जाकर स्वर्गीय सुख अनुभव करें हे अगने आप पूर्व दिशा का अनुकरण कीजिए आप अग्रगामी होइए आप सबका नेतृत्व कीजिए आप विद्वान हैं आप सबकी आस हैं आप अपनी चमकीली लपटों से सभी दिशाओं को चमकाइए आप दोपायों तथा चौपायों सभी के लिए बल धारिए हम पृथ्वी से उच्च अंतरिक्ष लोक में चढ़ते हैं हम उच्च अंतरिक्ष लोक से स्वर्ग लोक में चढ़ते हैं स्वर्ग लोक से सूर्य लोक तक की ज्योति को प्राप्त होते हैं जो सुखदाई स्वर्ग के सुख भोगते हैं सांसारिक भोगों की अपेक्षा नहीं करते वे यज्ञ के धारक हैं श्रेष्ठ विद्वान हैं वह अपना उज्जवल यश फैलाते हैं वह स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक से ऊपर आरोहण करते हैं हे अगने आप प्रथम प्रार्थित हैं आप मनुष्य और देवताओं के चकचूस स्वरूप हैं आप सबके पथ प्रदर्शक हैं यज्ञ के इक् चुकाओं के पाप नाशक हैं आप ऐसे यजमानों को अपनी ज्योति से प्रकाशित करने की कृपा करें ऐसे यजमानों का आप कल्याण करते हैं हे अगने आप रात प्रकाल तथा उषाकाल में समान रूप से सुशोभित होते हैं आप विभिन्न रूप धारण करते हैं आप उपयुक्त शिशु के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं आप पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के बीच में शोभाते हैं आप धनदाता हैं आप वैभवधारी हैं हे अग्ने आप हजार आंख वाले हैं आप 100 मुर्धा वाले हैं आप 100 प्राण वाले हैं आप हजार प्राण वाले हैं आप हजार धन वाले हैं आप हमारे स्वामी हैं हम आपके लिए अन्नमय आहुति भेंट करते हैं आपके लिए स्वाहा हे अग्ने आप सुंदर पंख वाले हैं आप गरुड़ स्वरूप हैं आप पृथ्वी तल पर अधिष्ठित होने की कृपा करें आप अंतरिक्ष को अपने कांत से पूर्ण करते हैं आप अपनी ज्योति से स्वर्ग लोक को उत्कृष्टता प्रदान करें आप अपने तेज से दिशाओं को सुदृढ़ता प्रदान करें उत्कृष्टता प्रदान करें पुनः भगवते स्तुति कहती हैं हरे हे ओमाम ओम आयु वांग नह सुप्रतिकह पुरस्ता दग्ने स्वं यौनेमासीद सायुधाह्य अस्मन साधस्ते आद्यतरस्मन विश्वय देवा जजमानष्टसेदत अर्थात हे अग्नि हम बहुत नम्रता पूर्वक आपका आवाहन करते हैं आप हमारे इस सम्मुख पधारने की कृपा करें आप अपने मूल स्थान पर सज्जनता से विराजमान की होने की कृपा कीजिए आप इस यज्ञ में आधितित होने की कृपा कीजिए आप सभी यजमानों के साथ इस यज्ञ में होने की कृपा कीजिए आप सभी यज्ञों के साथ विराजमान की कृपा करें सविता देव आप वरेण्य हैं आप अद्भुत हैं हम आपका वरण करते हैं आप विश्व के जन्मदाता हैं कर्णव ऋषि ने सविता देव की किरणों धारण करने वाली हजारों धाराओं से गौ को दुहा हम आपकी स्मुति से स्वीकार करते हैं हे अग्ने आपने परम स्थान पर जन्म लिया हम आपके लिए स्तुतियों का विधान करते हैं आप श्रेष्ठ स्थान पर विराजमान हैं आप जिस मूल स्थान से प्रकट होते हैं उसे यज्ञ के अनुकूल बनाते हैं हम संविधाओं से आपके लिए आहूतियां समर्पित करते हैं हे अग्नि आप प्रदीप्त होने की कृपा कीजिए आप हमारे इसानमुख दीप्तिमान होने की कृपा कीजिए आप यज्ञ में अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए आप लगातार यज्ञ में अधिष्ठित होने की कृपा कीजिए आप हमें लगातार अपना प्रकाश प्रदान कीजिए हम आपको शाश्वत अन्नमय आहुति प्रदान करते हैं हे अग्निदेव हम हृदयस्पर्शी मंत्रों से आपके अश्वों का कल्याणकारी यज्ञ के लिए संवर्धन करते हैं हम चित्त से यज्ञ करते हैं हम मन से घी की आहुति भेंट करते हैं देवगण इस यज्ञ में आने की कृपा करें सत्य की बढ़ोतरी करने की कृपा करें विश्वपति हैं विश्व के रचयिता हैं वे विश्वकर्मा हैं विश्व के संताप हरता हैं हम उनके लिए हवि प्रदान करते हैं हे अग्ने आपके साथ समुदायएं हैं आपके साथ जिह्वाएं हैं आपके साथ ऋषि हैं आपके साथ प्रिय धाम है आपके साथ होता है आपका सात प्रकार से यजन करते हैं आपके साथ मूल उत्पत्ति स्थान है हम घी से आपकी आहुति आपके लिए समर्पित करते हैं आप चमकीले हैं आप अद्भुत ज्योति वाले हैं आप सत्य स्वरूप ज्योतिवान हैं काम के लिए सत्य स्वरूप पाश्चम दशा वाले देव हेतु आपके लिए आहुति समर्पित करते हैं यज्ञ में अर्पित हावी को इस तरह देखने वाले यज्ञ में अर्पित हावी को अन्य दृष्टि से देखने वाले यज्ञ में अर्पित हावी को समान दृष्टि से देखने वाले यज्ञ में अर्पित हावी को प्रति समान दृष्टि से देखने वाले यज्ञ में अर्पित हावी को मिलित समान दृष्टि से देखने वाले यज्ञ में अर्पित हावे को सम्मिलित दृष्टि से देखने वाले देवगण हे तो यह आहुति समर्पित है सत्य है सत्यवान है ध्रुव है धारक है धरता है विधाता है विधरता है हे देव हमारे यज्ञ को विशेष रूप से धारण की कृपा करें शुद्ध स्वरूप के विजेता सत्य स्वरूप के विजेता शत्रु सेनाओं के विजेता श्रेष्ठ सेनाओं वाले मित्रों के समीप रहने वाले शत्रुओं को दूर हटाने वाले तथा संबद्ध रहने वाले एमरदगण हमारे इस यज्ञ में पधारे उनके लिए यह आहुति अर्पित है हे मरदगण आप विविध कोणों से देखने वाले समान कोण से देखने वाले प्रत्येक समान कोण से देखने वाले मिश्रित कोण से देखने वाले समान प्रकार के मिश्रित कोण से देखने वाले तथा समान अलंकारों के धारक हैं आप आज हमारे इस यज्ञ में पधारे आपके निमित्त यह आहुति अर्पित है आप स्वयं अर्जित ताप वाले पूर्ण प्रौढ़ास का सेवन करते हैं आप सत्रों को समतप्त देने संताप देने वाले हैं आप गृहस्थ धर्म के पालक हैं आप क्रीड़ासाली हैं आप बलवान हैं आप विजयसाली हैं मरुदगण सेना इंद्र का अनुकरण करती है मरुदगण की सेना इंद्रदेव की प्रजा जैसी है मरुदगण की सेना इंद्रदेव के पथका अनुकरण करती है वैसे ही सभी दैवीय गुणों मनुष्यों का अनुकरण करें वैसे ही सभी प्रजा मनुष्यों का अनुकरण करें हे अग्नि आप ऊर्जास्वी स्तनपान करें आप घी से भरे सुरक का पान करें आप उससे तृप्त होने की कृपा करें वह मधुर है आप इस समुद्र सदन में प्रवेश करने की कृपा करें हम घी को अग्नि के ईशान मुख से समर्पित करते हैं यह अग्नि का मूल स्थान है अग्नि घृतक पर आस्पृप्त है यह अग्नि का धाम है हे अरिहबुद्ध आप अग्नि के लिए हावी प्रदान कीजिए इन्हें हावी से बलवान बनाइए अग्नि से अनुरोध है कि वह हावी को निर्धारित देव तक पहुंचाने की कृपा करें जैसे घी समुद्र है उसमें मधुर लहरें उमड़ रही हैं ये लहरें अग्नि से एकमेक हो जाती हैं घी का जो गुप्त नाम है वह देवों की जुबा है गुप्त नाम अमृत की नाभि है हम इस यज्ञ में के नाम को धारण करते हैं बार-बार बोलते हैं हम यज्ञ में घी के नाम को नमस्कार धारण करते हैं बार-बार बोलते हैं ब्राह्मण इस यज्ञ में इस पास से सुनने की कृपा करें वाला घी इस यज्ञ को सफलता प्रदान करने की कृपा करें इस यज्ञ इस यज्ञ के तीन पैर हैं इस यज्ञ के दो सिर हैं इस यज्ञ के सात हाथ हैं यह यज्ञ तीन प्रकार की संधियों से बंधा हुआ है यह यज्ञ महान शब्द करने वाला है यह मनुष्यों का महान देव है इस यज्ञ के मनुष्य लोक में अधिष्ठित हैं असुरों से छिपाकर रखे हुए घी को देवताओं ने तीन प्रकार से गायों से प्राप्त कर लिया है एक प्रकार से इंद्रदेव के लिए जना दूसरे प्रकार से सूर्यदेव के लिए तीसरा इस प्रकार से ब्राह्मणों के लिए जना जैसे हृदय रूपी समुद्र से भावों की धाराएं फूटती हैं दुश्मन की इन धाराओं को देख नहीं सकता वैसे ही इन यज्ञों में घी की धाराएं फूटती हैं इन धाराओं के बीच विद्यमान अग्नि को हम सब ओर से देखते हैं जैसे सम्यक रूप से नदी बहती है वैसे ही हमारे अंतः हृदय में पवित्र की जाती हुई वाणी श्रवित होती है ये वाणीएं घी की तरंगों की तरह हैं यज्ञ की ओर शिकारी से डरे हुए हिरण की तरह भागती हैं जैसे समुद्र में वायु के वेग से नदियों की धाराएं मिलती हैं वैसे ही घी की धाराएं उसमें मिलती हैं जैसे समान मन वाले सुंदर स्त्रियां सुख देती हैं और अपने पति के पास जाती हैं वैसे ही घी की धाराएं प्रदीप्त करते हुए अग्नि को प्राप्त होती हैं जैसे सुंदर कन्या रूप धारण करते हुए स्वयंवर में वर के पास पहुंचती है वैसे ही जहां सोम रस निचोड़ा जाता है यज्ञ किया जाता है वहां घी की धाराएं जाती हैं हे देवताओं यह यज्ञ घी से सिंचित है श्रेष्ठ स्तुति युक्त है जिस यज्ञ में मधुर स्वाद वाले घी की कल्याणमयी धाराएं गिरती हैं आप ऐसे घृतमयी मधुर आहूतियों को यज्ञ से देवलोक तक पहुंचाने की कृपा कीजिए हे अग्ने सभी लोग आपके धाम हैं आप सब लोगों के आस्तरे हैं समुद्र के हृदय में आपका श्रेष्ठ रूप उपस्थित है हम आपके मधुर लहरदार रूप को पा सकें